मंजू ने अभी थोड़ी देर पहले ही विक्रांत की तरफ से पुष्कर को लताड़ा था इस वजह से विक्रांत उससे काफी खुश था इसलिए उसने तुरंत ही मंजू की बात से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया फिर मंजू ने टीम बी के एक ऑफिसर से कहा कि तुरंत फॉरेंसिक टीम की हेड गीता मैडम को फोन करके उन्हें यहाँ बुलाओ उनसे बोलो यहाँ आकर बैग की पूरी जाँच करे सारे फिंगर कलेक्ट करे और साथ ही कर्जत जाने के लिए भी एक फॉरेंसिक टीम रेडी करवाओके मैडम इतना कहते हुए गीता को फोन करने के लिए चला गया भले इस वक्त विक्रांत को हाथ में आया हुआ पैसा जाने का दुख हो रहा था लेकिन उसे पता था कि ये पैसा उसका नहीं है ये किसी बच्चे के परिवार द्वारा उसे छुड़ाने के लिए दिया गया था इसके बाद भी वो बच्चा अपने परिवार तक नहीं पहुंच सका था अब भले ही वो बच्चा नहीं मिला था लेकिन उसके परिवार वाले तो होंगे ही ये पैसा अब उन्हें वापस लौटा दिया जायेगा सब लोग ध्यान ऐसी सुन लो मंजू ने सभी का ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए कहा उन्नीस का ये किडनेपिंग केस अभी तक ओल्ड केस डिपार्टमेंट का था लेकिन अब चूंकि हमें इसका मेजर सबूत मिल गया है तो अब ये डीएन नगर ब्रांच का टॉप प्रायोरिटी केस बन चुका है तो आप लोगों को साथ में मिलकर इस केस पर काम करना है मुझे अब बार बार आप लोगों को इस केस की इम्पोर्टेंस बताने की जरूरत नहीं है मंजू ने विक्रांत की तरफ नजर डाली और फिर अन्य पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोली हम सभी लोगो को एक साथ मिलकर इस केस आरोप काम करना है किसी भी हालत में अब यह केस सोल्व करना ही है अगर ये केस सोल्व हो गया तो समझ लो डीएन नगर ब्रांच पूरे महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में इतिहास रच देगा बारिश काफी तेज हो चुकी थी कार के शीशे पर इतना पानी पड़ चुका था कि सामने देखना भी मुश्किल हो रहा था खुदाई वाली टीम के साथ पुलिस को सुरंग के भीतर गए हुए तकरीबन दो घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका था लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली थी इस वक्त विक्रांत अपने कुत्ते शेरलॉक होम्स के साथ कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था आगे ड्राइवर की सीट पर टीम ए का ही रितेश बैठा हुआ था उसने विक्रांत के एक साल पहले ही पुलिस में जॉइनिंग की थी लेकिन चेहरे पर भरी भरी दाढ़ी और घने बाल की वजह से वो देखने में विक्रांत से कई साल सीनियर लगता था वो भी गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो रहा था उसका मन नहीं लग रहा था तो उसने विक्रांत से बात छेड़ते हुए कहा विक्रांत भाई ये किडनेपिंग आज से छब्बीस साल पहले हुई थी तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था मैं इस साल पच्चीस साल का हो जाऊंगा सोचो उस वक्त अगर वो बच्चे सिर्फ साल के भी रहे होंगे तो भी अब तक साल के हो चुके होंगे अपनी पिछली जिंदगी में विक्रांत ने एक या दो किडनैपिंग केस देखे थे जहाँ तक उसे पता था की कि किडनेपिंग के केस में अक्सर किडनेपर्स पैसे मिलने के बाद बच्चे को छोड़ ही देते हैं और अगर पैसे मिलने के बाद भी नहीं छोड़ा गया तो निन्यानवे चांस यही होता है की वो बच्चों का मर्डर कर देते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा केस को पॉजिटिव वे में लेकर ही काम करता है और बात पांच बच्चों की जिंदगी की थी इसलिए ये केस डीएन नगर ब्रांच के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था विक्रांत ने अभी तक रितेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया रितेश ने फिर से विक्रांत से बात करने की कोशिश की ठंड का एहसास होने पर उसने अपनी बाहों को हाथों से रगड़ते हुए दोबारा विक्रांत से बोला भाई एक बात बताओ तुम्हें कैसे पता चला की इस सुरंग के भीतर वो बैग पड़ा हुआ है अचानक ही कार का दरवाजा खुलता है और ठंडी हवा के झोंके के साथ बारिश की कुछ बूंदे भी गाड़ी के भीतर आ जाती हैं। तुरंत ही जतिन गाड़ी के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाता है और फिर जल्दी से उसने दरवाजा बंद कर दिया बारिश ने तो दिमाग खराब कर रखा है यार सिगरेट है किसी के पास प्लीज दे देना यार जतिन ने बैठते ही कहा हाँ भाई ये लोग श्रेयस ने पीछे मुड़कर जतिन के हाथ में सिगरेट का डिब्बा और लाइटर पकड़ा दिया राघव के साथ ही जतिन ने भी ओल्ड केस डिपार्टमेंट में बहुत दिन काम किया हुआ था और उन्हें इस किडनैपिंग के वाले केस के बारे में भी काफी कुछ पता था इसलिए अब यह केस दोबारा ओपन होने पर उन्हें भी इसके इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया गया था अरे पागल हो क्या यहाँ सिगरेट मत जलाओ गाड़ी का शीशा बंद है मरना है क्या विक्रांत ने जतिन को गाड़ी के भीतर सिगरेट जलाने से मना कर दिया वैसे तो विक्रांत भी जमकर सिगरेट पीता है लेकिन अभी इसका मन नहीं सो वो किसी और को भी अपने आगे सिगरेट नहीं जलाने देगा अरे यार क्या बात कर रहे हैं जतिन ने गाड़ी का शीशा हल्का सा डाउन कर लिया सिगरेट ही है कोई भट्टी नहीं जला रहा हूं मैं इतने में कुछ नहीं होता जतिन के इतना कहते ही विक्रांत के बगल में बैठा हुआ कुत्ता उसके ही जतिन डर कर गाड़ी की खिड़की से चिपक गया सिगरेट पीना तो गाड़ी से बाहर जाओ यहाँ जलाओगे तो फिर मैं कुत्ते से कटवा दूंगा विक्रांत ने अपने शेरलॉक होम्स की गर्दन को सहलाते हुए कहा जतिन ने सिगरेट वापस से अपनी जेब में डाल दिया क्या हुआ भाई अंदर कुछ मिला अभी तक रितेश ने क्यूरियस होकर जतिन से पूछा अरे मुझे क्या पता भाई अभी भी बाहर सब सीनियर साहब लोग खड़े हैं इंतजार में देखो क्या लगता है कुछ मिलेगा कि ऐसे ही नींद खराब करेंगे फिर से रितेश ने जतिन से पूछा अरे भाई फिर वही बात मुझे क्या पता जाकर देखो ना जतने थोड़ा झल्लाते हुए कहा अरे विक्रांत तुम क्यों नहीं जाते अंदर तुम तो वहाँ गए भी हो तुम्हे पता भी है रास्ता कहीं वो गलत दिशा में न जा रहे हो जतन ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैं गया था लेकिन उन लोगों ने मुझे वापस भेज दिया कह रहे थे तुम्हारी जरूरत नहीं है उस वक्त तो मैंने कोऑर्डिनेट देखा था तब सही जा रहे थे विक्रांत ने जवाब दिया ओ जतिन हंस पड़ा तुमने वहां का कोऑर्डिनेट भी नोट कर रखा है वाह कहीं तुम पैसे ढूंढने की फिराक में वहां दोबारा जाने का प्लान तो नहीं बना रहे थे विक्रांत ने बिना कोई जवाब दिए जतिन को अपनी मिडिल फिंगर दिखा दिया हाँ हाँ भाई ये बताओ ना तुम्हें कैसे पता चला कि इस सुरंग के भीतर ही पैसे वाला बैग छुपा हुआ है? वो किडनैपिंग केस तो मुंबई में हुआ हुआ था, यहां से 50-60 किलोमीटर दूर। आखिर उस साल हुआ क्या था? रितेश ने भी कहा मैंने तो सुना है कि यह केस बहुत अजीब था कुछ लोग बताते हैं कि इस केस में कुछ अजीब सा हुआ था इस वजह से ही पुलिस इसे सोल्व नहीं कर पाई थी ओ हाँ क्या बकवास कर रहे हो जितन ने रितेश को चुप कराते हुए कहा कोई भूत थोड़ी ना था जो इतना अजीब केस लग रहा है तुम्हें अरे भाई उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना ज्यादा रिसोर्स था इस वजह से नहीं सॉल्व हो पाया रहा होगा केस आज के समय जैसी सुविधा रही होती तो कब का सॉल्व हो गया होता हाँ हाँ भाई ये बात तो सही है रितेश ने जतिन की बातों को सहमति जताते हुए कहा जतिन ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तुम परेशान मत हो यार लॉस्ट प्रोपर्टी लॉ के हिसाब से किसी भी सामान के मालिक के मिलने का एक टाइम लिमिट होता है राघव ने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दिया है अब अगर उन पैसों का असली मालिक जल्दी से नहीं मिलता है तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ओ सच में विक्रांत ने खुश होकर पूछा हाँ अगर कोई मालिक नहीं मिला तो तुम्हें एक हजार रूपए इनाम में मिल जाएंगे। इतना कहकर जतिन जोर से हंसने लगा तेरी तो से काट काट मेरे शेरलॉक होम्स विक्रांत ने कुत्ते को जतन की तरफ धकेलते हुए कहा कुत्ता भी बो बो करता हुआ जतिन के ऊपर चढ़ गया जतिन डर के मारे कार का दरवाजा खोल कर बाहर निकल गया कार का डोर खुलते ही ठंडी हवा के साथ पानी की बौछार भी गाड़ी के भीतर आ गई। बीप बीप बीप बी अचानक से विक्रांत के फोन में कोई मैसेज आया इस वक्त रात का एक बज रहा था आखिर इस वक्त कौन मैसेज कर सकता है